9 जुलाई की सभा में देश विदेश के समाचार लेकर राघवेंद्र जैन के साथ मैं हूं गुरजिंदर सग्गू जापान सागर के तटीय इलाकों में भारी वर्षा हो रही है मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि जापान सागर के ऊपर छाए वर्षा अग्र की ओर गर्म व नम हवा बहकर आ रही है जिससे मुख्य रूप से जापान सागर, तो जा सागर से सटे तो हुक् से लेकर सानिन क्षेत्रों तक वायुमंडलीय परिस्थितियां अस्थिर हो रही हैं जापान सागर से सटे तो हुक् से लेकर सानिन क्षेत्रों में भुधवार तक गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है क्षेत्र में वर्षा अग्र के बने रहने का अनुमान है तथा मुख्य रूप से पूर्वी से पश्चिमी जापान में और अधिक वर्षा हो सकती है एक जनवरी को नोटो प्रायद्वीप में आए भूकंप से प्रभावित इलाकों में मामूली वर्षा से ही भूस्खलन हो सकता है टोक्यो तो शेयर बाजार ने नया रिकॉर्ड उच्च स्तर छू लिया है न्यूयॉर्क में उच्च प्रौद्योगिकी संबंधी शेयरों की वजह से शेयर कीमतों में अचानक आए उछाल के बाद निवेशकों ने सेमी संबंधी शेयरों की दिवाली की मंगलवार को 225 सौ शेयरों का निकय औसत 799 अंक यानी एक दशमलव नौ प्रतिशत की बढ़त के साथ 41,580 पर बंद हुआ जो पिछले बृहस्पतिवार के रिकॉर्ड उच्च स्तर से अधिक है सूचकांक में सोमवार तक के दो दिन लगातार मामूली गिरावट दर्ज की गई थी जिसके बाद ये उछाल आया है दोनों सत्रों में इंट्राडे खरीद फरोख्त अब भी सर्वोच्च रही जापान के वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस वर्ष मई माह के लिए देश का चालू खाता अधिशेष रिकॉर्ड उच्च रहा ऐसा विदेश में उच्च ब्याज दरों और कमजोर येन के कारण हुआ जिससे कंपनियों की विदेशी बंद पत्रों से अर्जित आय में बढ़ोतरी हुई अधिशेष 28.5 खरब येन यानी 17.7 अरब डॉलर रहा यह पिछले साल की तुलना में 41% से अधिक है और 1985 में तुलनात्मक डेटा उपलब्ध होने के बाद से मई महीने के लिए सर्वाधिक है जापान ने लगातार सोलहवें महीने अधिशेष दर्ज किया है प्राथमिक आय अधिशेष 26 अरब डॉलर रहा जो किसी भी महीने के लिए रिकॉर्ड उच्च है इसमें जापानी व्यवसायों को विदेशी सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश और बंधपत्रों पर मिला ब्याज भी शामिल है मोटर वाहनों और सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरणों के जबरदस्त निर्यात के कारण व्यापार घाटा घटकर 6.9 अरब डॉलर रहा सेवा क्षेत्र में 1.4 करोड़ डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया इस क्षेत्र में दो महीनों में पहली बार अधिशेष दर्ज किया गया है इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण यात्रा खाते में हुई वृद्धि का पता चलता है ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं रूस की सेना ने समूचे यूक्रेन में भीषण हमले किए हैं जिनमें 42 लोग मारे गए हैं हमलों में कीव स्थित बच्चों के एक अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा है सोमवार को हुए इन हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई इलाके और पूर्वी क्षेत्र दडिप्रोपेत्रोस्क तथा दुनेत्क बुरी तरह प्रभावित हुए कीव के सात मध्यवर्ती इलाकों पर मिसाइलों से किए गए हमले की चपेट में अपार्टमेंट और अन्य संरचनाएं आईं। अधिकारियों के अनुसार यहां 22 लोग मारे गए और 70 से अधिक घायल हुए कीव स्थित ओक्मादित बाल अस्पताल पर भी हमला हुआ यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा के अनुसार इस हमले में दो लोग मारे गए और पचास से अधिक घायल हो गए यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारियों ने अस्पताल पर क्रूज मिसाइल से हमला करने के लिए रूस की निंदा की है हमले के समय वहां मौजूद एक डॉक्टर ने एनएचके को बताया कि उसने जोरदार धमाका सुना और खिड़की के कांच टूटकर लगभग उसके ऊपर ही आ गिरे उसने बताया कि उसका साथी चिकित्सक मारा गया है डॉक्टर ने इस हमले को एक बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य करार दिया बड़ी आपदाओं की स्थिति में जापान सरकार समुद्र में जहाज़ों पर चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक प्रणाली लागू करना चाहती है सरकार का कहना है कि ऐसी आपात स्थिति में तैयार रहने के लिए देश की भौगोलिक विशेषताओं और समुद्र से घिरे होने को ध्यान में रखते हुए कड़े उपाय किए जाने चाहिए प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने मंगलवार को कार्यबल की पहली बैठक में संबंधित मंत्रियों को वर्षांत तक एक विस्तृत योजना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि एक जनवरी को नोतोप्रायद्वीप में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत सामग्री पहुंचाने और उत्तरजीवियों को अस्थाई रूप से शरण देने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया था उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए नावों का उपयोग एक वास्तविकता बननी चाहिए सरकार अगले वित्त वर्ष अप्रैल 2025 से इस प्रणाली का संचालन शुरू करना चाहती है तथा इसके साथ ही निजी क्षेत्र की नावों के उपयोग पर भी विचार विमर्श किया जाएगा स्पेन के अर्थव्यवस्था मंत्री ने अक्षय ऊर्जा जैसे प्रमुख विकास उद्योगों में जापान से अधिक निवेश का आह्वान किया है कार्लोस क्यूर्पो ने पिछले सप्ताह टोक्यो में आयोजित अर्थव्यवस्था मंच के अवसर पर एनएचके से बात की क्यूर्पो ने कहा कि स्पेन में जापान का कुल प्रत्यक्ष निवेश पहले से ही काफी अधिक है लेकिन वे चाहते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हो मंत्री ने कहा आप जापान में अक्षय ऊर्जा डिजिटल और कृषि खाद्य जैसे सामरिक क्षेत्रों में स्पेनी कंपनियों की उपस्थिति को बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन साथ ही हम जापानी निवेश आकर्षित करना चाहते हैं क्यूर्पो ने कहा कि स्पेन में बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग साठ है उन्होंने कहा कि सौर और पवन ऊर्जा में उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता वाले व्यवसाय उनके देश में काम कर रहे हैं मंत्री ने तथाकथित अत्यधिक पर्यटन के मुद्दे पर भी चर्चा की जो जापान में भी बढ़ती चिंता का विषय है पिछले साल स्पेन में साढ़े आठ करोड़ से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए थे जो महामारी पूर्व के स्तर से अधिक है पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन का दुष्प्रभाव स्थानीय निवासियों के जीवन पर पड़ रहा है क्यूर्पो ने कहा हमें वास्तव में इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह सतत रहे और इसके नकारात्मक परिणाम न्यूनतम हों उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक निकायों के सहयोग से एक संतुलित रणनीति विकसित करना आवश्यक है इसी के साथ एनएच के वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का यह अंक समाप्त होता है ये है एनएच के वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात नौ बजे शॉर्ट वेव 11655 हजार छह पर हमारा सजीव प्रसारण एन hindi पर भी सुना जा सकता है सुनते रहें nhk world जापान